चुनावी तीन नंबर श्लोक तक विचार हुआ अहंकार के लेकर के विचार किया था कि अहंकार इतना बड़ा शत्रु है जो कि इसके कारण देह में आत्मबुद्धि हो जाती है और विषय चिंतन में ले जाता है आत्मचिंतन नहीं होने देता इसको काटना होगा नाश करना होगा विज्ञान नाम के जो शास्त्र है आत्मज्ञान रूपी शास्त्र एक ही शास्त्र है इसको काट कि आत्मज्ञान अपना पहचान उसके द्वारा इसको काट देंगे तभी आप शांति को प्राप्त करेंगे ऐसा कहा आगे कहते हैं क्रिया चिंता वासना का त्याग करके शीर्षक दिया बाह्य क्रिया ही आपके साधन में भारत है जितना कम करें बाह्य क्रिया कम करें तो आपकी कुछ साधना हो पाएगी क्रिया बने बाह्य और विषय चिंतन ये घातक है आत्म आत्म प्राप्ति में बाह्य क्रिया भी घाती का है बाहरी लग जाएगा तो लग ही रहेगा उसी में ये बनाना वो बनाना वो बनाना वो करना वो करना उसे में आत्मचिंतन नहीं हो पाएगा और चिंता माने विषय चिंतन विषय तो चिंतन चलेगा तो आत्मचिंतन नहीं हो पाएगा और संस्कारों का त्याग विषय तो भोगने की जो संस्कार है पहले भी भोगा हुआ है कि तीनों को त्यागना होगा आपको बाह्य क्रिया और बाह्य विषय का चिंतन और बाह्य विषयों का जो संस्कार है बीता भोगने की जो संस्कार है कोई संस्कार धक्का देता है बाहर विषय भोगने के लिए ये तीनों का त्याग करना होगा कैसा त्याग करना रहा तो आगे बोलते हैं निगृह्य शत्रो रहमो बकाश क्विन्न दे सजीवन हेतु रक्षेण जमीरतरो बांबू निगृह्य शोरहमकाश क्वचिन्न दे विषयाचि जीवन हेतु जम्बीर तरोम्बो कहते हैं जब ये निग्रहित आप कर लेते अहंकार को इसको निग्रहित करने के लिए अहम ब्रह्मास्म यही विज्ञान है और कोई विज्ञान नहीं है आपको वृत्ति बदलनी पड़ेगी यहाँ के अहंकार को नाश करना है तो आपको अपनी वृत्ति बदलनी पड़ेगी मैं शरीर नहीं मैं ब्रह्म हूं ये भाव में जाना पड़ेगा तब ये अहंकार निग्रहित होगा वृत्ति बदलनी पड़ेगी इस वृत्ति में रहते रहते अहंकार से में विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप अपने मनोवृत्ति को बदल देना पड़ेगा तो निगृहय शत्रु अहम हो ये जो अहम रूपी शत्रु है इसको आपने जीत लिया निग्रहित कर दिया अहम ब्रह्माष्टमी इस में गए तो ये शत्रु निगृहित हो गया निगृह सत्रोर अहमो विषयानुचिंत्या क्वचित अवकाश न दे क्या तो एक बार जब निगृहित हो जाए अहंकार माने अहम ब्रह्मास्मि में आप चले जाए तो इधर अहंकार नष्ट हो जाएगा उसका काल में क्षीण हो जाएगा तो वो निगृहित हुआ अहंकार को फिर दोबारा विषय के अनुचिंतन के द्वारा यानी तो विषय चिंतन के द्वारा उसको अवकाश न दे अगर विषय चिंतन करेंगे आत्माकार वृत्ति से हटकर के इधर आएंगे तो अहंकार फिर जीवित हो जाएगा एक बार आपने निगृहत किया था अहम ब्रह्मास्त्र में, में चले गए थे क्यों तो? उसके बाद कहीं आपने विषय चिंतन कर दिया तो ये अहंकार पुनः जीवित हो जाएगा ये बोलते हैं निगृह शत्रु अहमो जो अहम रूपी शत्रु है इसको निगृहित करके निगृहित करने का उपाय यही है अहम ब्रह्माष्ट में इस भाव में जाना इसी से निगृहित होगा ये अहंकार पर जब ज्ञान हो तो आ, वो अलग चीज है किंतु तो अधूरे ज्ञान में तो पुनः जीवित हो जाएगा वो उधर भी दिख इधर भी दिख ऐसी स्थिति होगी जिस काल में दर्शन नहीं है ये तो नुँवाव, आपना नुँवाव है, जब ये अनुभव है पर किसी का मन में है भी हो हल्का हल्का हो ना वो वो बिगड़ जाता है दृढ़ होना चाहिए इसलिए तो दृढ़ ज्ञान बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान दृढ़ ज्ञान होना चाहिए हल्का फुल्का तो कहें कई ऐसे हो गए साधक बन के चल रहे थे बाद में बाधक हो गए कहा चले गए बहुत कुछ ऐसे देखे जाते हैं हल्के फुल्के से काम नहीं चलने वाला ऐसी स्थिति है तो निगृह शत्रु और अहमो ये जो अहम रूपी शत्रु है आपके पास तो इसको निगृहित करने वाले अहम ब्रह्मास्मी इस वृत्ति में जाना यही निगृहित करना है तो निगृहित करके क्या करे कहते हैं विषयानुचिता क्वचित विषयानुचिंत्या अवकाश नधेय इसको फिर पैदा होने के लिए अवकाश नहीं देना पुनर्जीवी जीवन के लिए अवकाश नहीं देना अगर आप उस काल में विषय चिंतन की तरफ चले जाएंगे तो फिर ये उत्पन्न हो जाएगा फिर प्रबल हो गया आएगा कौन अहंकार माने एक बार आत्माकार वृत्ति में पहुंचे तो वहीं बैठे रहना मैंने इधर उतरना नहीं गया होगा किन्तु तो हल्का फुल्का में गड़बड़ हो जाता है मैंने दृढ़ हो तब ना तो यही कहते हैं कि विषय के चिंतन के द्वारा उसको अवकाश न दे कैसे कहते कटा हुआ वृक्ष फिर वृक्ष बन जाता ऐसा दिखाई पड़ता है ऐसा देखा है पेड़ काट दिया आपने किंतु थोड़ा जल के सिंचाई मिल जाए ना जड़ से फिर आ जाएगा अंकुर ऐसा देखा है उसको सिंचन न करे तो मर जाएगा अगर सिंचन कर दे पानी डालते रहें फिर अंगुर फूटता फिर वृक्ष बनता ऐसा देखा है तो ये अहंकार रूपी वृक्ष को भी आपने काटा था अहम ब्रह्मास्मि खड़गे के द्वारा किस खड़गे से अहम ब्रह्मास्मि यही खड़ग है वहां मैं शरीर आदि ने मैं सच्चिदानंदन आत्मा परमात्मा हूं ये खड़गा है आपके पास वही अस्त्र उसके द्वारा काटा है निग्रहित कर दिया विजयी हो गए एक बार फिर भी विषय का चिंतन उसके बाद यदि कर देंगे आप विषय चिंतन इसके लिए जल के समान हो जाता है जैसे पेड़ में जल डालना होता है विषय चिंतन अहंकार को बढ़ाने के ये कारण बन जाता है क्या कहते विषयचिंतिया कुचित न अवकाश अबक, है दे यह कभी भी इसको अवकाश नहीं देना किसको अहंकार को विषय चिंतन यदि करेंगे तो अहंकार आएगा फिर जीवित होकर आएगा ये कहा सए संजीवन हेतु रहस्य स एव स सा माने वही विषय चिंतन जो होगा ना वही इसके संजीवन का हेतु है अहंकार को फिर पुनर्जीवन देने वाला कौन है विषय चिंतन अगर विषय चिंतन करने लग जायेंगे तो फिर ये उड़ के खड़ा हो जाएगा अहंकार सयव संजीवन हेतु रहस्य अश्य माने अहंकार से इस अहंकार का जो अहंकार है आपने उसको एक बार तो हटाया हुआ है किंतु विषय चिंतन बाद में कर देंगे तो वो संजीवन का काम फिर जीवन देने का काम कर जाता है विषय चिंतन जैसे वृक्ष कटा हुआ वृक्ष के लिए संजीवन का हेतु क्या है जल जल डालेंगे तो फिर अंकुर आता है वही स्थिति यहां है कहा संजीवन हेतु रहस्य अश्य मने अहंकार से संजीवन हेतु वही संजीवन का कारण है इसके जीवन देने का कारण कौन विषय चिंतन ये कहा कैसे तो दृष्टांत देते हैं प्रक्षेन जंबीर तरोरी बांबू एक जंभीर का वृक्ष है खट्टा फल लगता है जंबीर बोलते हैं तो जंभीर का वृक्ष होता है खट्टे खट्टे फल होते हैं नीबू आदि जैसे थोड़ा बड़ा फल लगता है उसमें खट्टा होता है जंभीर भोगदे उसको तो कटा था उस जंबीर का वृक्ष काटा था आपने कुलाड़ी से काट दिया था एक बार किंतु काटने के बाद में उखेड़ा तो नहीं काटा था उखेड़ा होता तो अलग बात होता काटा था जल डालने लग गए वहां प्रक्षीण जंबीर तरो रिवा जैसे अंबू माने जल कटा हुआ जो जंबीर के तरू का पुनर्जीवन देने वाला होता है फिर उसमें अंकुर आकर के वृक्ष बन जाता है दोबारा जल मिलने पर तो इसलिए यहां भी वो जल के स्थान में होता है विषय चिंता वहां जल है कटे हुए वृक्ष को पुनर्जीवन देने वाला कौन होता है जल होता है वैसे उसके स्थान पर विषय चिंतन है अगर विषय चिंतन में लग जाएंगे तो ये जो अहंकार रूपी शत्रु है पूरा खड़ा हो जाएगा इसलिए अवसर ही नहीं देना माने वहां गए तो गए बस बैठे रहो ऐसा ऐसा कहते ये कहा ये वृद्धारण्य में आता है इसी ऐसे ही करने के लिए कहा तमेव धीरो विज्ञा प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मण नानु दयान बहुन शब्दात बाचो बिगलापनम धीरो विज्ञाय उस तत्व को जान गया जब यदि तो कहते हैं प्रज्ञान कुरवी तरह बुद्धि को कुंठित कर दे वहीं का करना माने वहां से बुद्धि को इधर लाए नहीं कहीं वहीं कैद कर दे बुद्धि को सदागार वृद्धि बनाए रहे तमेब धीरो विज्ञा उसी तत्व को जान करके धीर पुरुष प्रज्ञान कुरबीता बुद्धि को वही कुंठित कर दे कैद कर दे उसको अगर बुद्धि निकल गई फिर वो विषय चिंतन कर देगी बुद्धि को वहीं लगाए रखे ऐसा कहा हुआ है वैसे यहां भी तो ये अहंकार का बिल्कुल नाश करना हो ना तो पुनः एक बार निग्रहित हो गया है अहंकार जब उसके बाद में विषय चिंतन न करे विषय चिंतन करते हैं तो जल के स्थान में हो जाता है विषय चिंतन अहंकार को पुनर्जीवन देने के लिए विषय चिंतन न करे ये कहा कभी उसको अवकाश ही नहीं देना कहा विषय चिंतन के द्वारा उसको पुनर् संजीवन का कारण न बनाए सएव संजीवन हेतु रस्य का इस अहंकार का सहंकार से सए संजीवन हेतु स मने विषय चिंतन विषय चिंतन ही इसका पुनर्जीवन का कारण बन जाता है इसलिए विषय चिंतन न कैसे तो कहा प्रक्षीण जंबीर तरो दृष्टांत दिया जैसे जंबीर का वृक्ष को काट दिया तो जंबीर का वृक्ष है उसको काट दिया काटने के बाद में जल की सिंचाई करते रहे तो अंगुर आएगा फिर वृक्ष बन जाता दोबारा जैसे वहां कटा हुआ वृक्ष के लिए पुनर्जीवन देने वाला जल होता है उसी प्रकार यहाँ कटा हुआ जो अहंकार होगा आपने अहम ब्रह्मास्मि ये भाव में गए तो अहंकार कर गया होगा किन्तु विषय चिंतन करने लग जाए तो जल का काम कर जाएगा फिर अहंकार फिर अंकुरित तो होकर पल्लवित तो होगा फिर परेशान करेगा माने एक बार निगृहित तो हो जाए तो उसको दोबारा मौका न दे ऐसा कहा आगे विलक्षण कामिता कथम सैर्थसन्धानरमे वेद प्रसक्तिया भगवन्देतुस्थित विलक्षण कामयिता कथम सैद चतुर्थ संदान अपरमेवेद प्रसाद भव बंध हेतु देखो जब देह में देह रूप से जो संस्थित होगा तभी कामना करता है कोई भी व्यक्ति जब शरीर पे बैठा होगा मैं एक मनुष्य हूं ऐसे भाव है यही देह में रहना है तो देहात्मना संस्थित है व काम तभी कामी कहते हैं उसको माने इच्छा करने वाला कामना करने वाला जब देह भाव में व्यक्ति होता है तो इस देह के लिए जरूरत होता है तो इसलिए काम ना करता है वो इच्छा करता है ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए देहात्म ना संस्थित एवं काम तभी काम की, काम माने इच्छा इच्छा वाले को काम कहते करें चाहने वाला देहात्म भाव में जब रहेगा तब वो इच्छा युक्त होता है विलक्षण काम ईता कथम का देह से जो विलक्षण हो गया हो अलग हो गया हो। वो तो कैसे काम आयता बनेगा तो किसी की इच्छा करने वाला नहीं होगा क्योंकि विषय चिंतन तभी हो पाएगा देह भाव में व्यक्ति होगा तभी विषय चिंतन होगा ये कहना चाहते हैं देह से अतिरिक्त भाव में गया होगा तो विषय चिंतन नहीं होगा क्यों तो देहात्मनाशस्त कामी काम ही तभी होता है इच्छावान व्यक्ति तब होता है कब देह में बैठा मैं मैं मैं है जब मैं मनुष्य हूं यह बुद्धि में आई ये देह में बैठना यह है तभी वो काम ही होता है इच्छा करता है विषयों विषय चिंतन तब होता है अगर देह भाव से अलग हो गया हो तो कहते हैं विलक्षण विलक्षण माने दे, देह आत्मा में संस्थित नहीं है मैं सच्चिदानंद घन आत्मा हूं उस भाव में गया हुआ है तो कामयिता कथम से आद वो कामयिता कामना करने वाला कैसे होगा उस काल में इच्छा नहीं होगी अगर आत्माकार वृत्ति में गया हो तो किसी विषय की चिंता नहीं होगी वहां कैसे कामना हो वहां वो तो, तो देहा भाव में जब व्यक्ति रहता है तब काम ही बनता है विषयों की इच्छा करता है देह भाव से पृथक हो गया है तो कामयिता कथम स विलक्षण हो गया है देह से अतिरिक्त हो गया हो तो कामयिता नहीं हो सकता हो या किसी विषय की इच्छा करने वाला नहीं होता उस काल का अर्थसंधान परत्वे वेद प्रसत्या भगवंध हेतु इसलिए देखो दो निष्कर्ष देगा जब देहभाव में होता है तो काम बनता है विषय की इच्छा करता है चिंतन करता है उसका स्वभाव बनता है और देह भाव से अलग होता है तो विषय चिंतन नहीं हो पाता स्थिति है अतः इसलिए अर्थसंधान परत्व भेद प्रसक्या अर्थसंधान परत्व में भवन दे भेद बुद्धि के कारण मैं अलग हूं ये विषय अलग है ये मेरे लिए इष्ट है ये मेरे को मिले मैंने द्वैत बुद्धि होती है जब चाहना होती है उस काल में अभेद काल में चाहना नहीं होगी जब इच्छा होती कब होती विषय चिंतन द्वैत काल होता भेद प्रसक्तिया भेद बुद्धि के कारण मैं अलग हूं और ये विषय अलग है ये मेरे लिए इष्ट है अनुकूल है विषयों में ऐसी बुद्धि होगी तो इच्छा होती है तो भेद प्रशक्ति के द्वारा भेद के कारण मैंने द्वैत द्वैत के कारण जब तक द्वैत में रहेगा तब तक विषयों की इच्छा करेगा वो तो अर्थसंधान परत्व में भवन दे तो भेद द्वैत के कारण अर्थसंधान परता जब आ विषय चिंतन जब होता है यही ये संसार का कारण यही है जब द्वैत भाव में रहेगा व्यक्ति तो उस काल में अर्थ का अनुसंधान करता रहेगा विषय चिंतन करेगा यही संसार का कारण विषय चिंतन जब तक चलेगा तब तक तो मोक्ष मिलना नहीं है भेदा ये का भेद प्रशक्तियां अर्थसंधान परत्वम एवं भवन दे तुगा भेदबुद्धि हो रही है शरीर भाव में जब रहेगा व्यक्ति वहां अवेद बुद्धि है ही नहीं। मैं एक मनुष्य हूं मेरे लिए उपयुक्त पदार्थ है ऐसी बुद्धि विषयों में हो रही है भेदबुद्धि है भेदबुद्धि के कारण अर्थसंधान परत्वम विषय चिंतन को अर्थसंधान कहा विषय चिंतन पर ही भगवंध हेतु ये संसार कार बंधन का हेतु यही है संसार का कारण यही है द्वैत बुद्धि देह में रहते रहते अद्वैत बुद्धि नहीं होना अद्वैत बुद्धि में देह से ऊपर उठने पर ही अद्वैत बुद्धि होगी मनुष्य बना भी बना रहे और ये अद्वैत बुद्धि हो जाए सब इसको खोना पड़ेगा इस बुद्धि को खोना पड़ेगा तब अद्वैत बुद्धि होगी तब वहां फिर अर्थ अनुसंधान विषय रहा नहीं अद्वैत काल में क्या नहीं रहा अद्वैत काल में अपने से भिन्न कोई विषय है ही नहीं विषय नहीं तो चिंतन भी नहीं करेगा वहां विषय का चिंतन भी नहीं होगा द्वैत काल में अपने से भिन्न विषय होता है विषय होने के कारण विषय चिंतन करता है और संसार का कारण यही विषय चिंतन बन जाता है इसलिए जब एक बार वहां पहुंच जाए तो फिर वहां से वापस नहीं होना मैंने द्वैत बुद्धि में नहीं आना में रहना ये कहा आगे कार्य प्रवर्धना कार्यनाशादी परिदृश्यते कार्य निरोधये कार्य प्रवर्धनादीज परिदृश्यते कार्यनाशात बीज अनाशत तस्मात कार्य निरोधये कहते हैं जितने आप कार्य को बढ़ाएंगे अब यह ना समेटना है अब समेटने की प्रक्रिया बता रहे हैं कार्य जितने बढ़ जाते हैं जितने फैलावट आप करेंगे उतना ही क्या होगा बीज ज्यादा हो जाते बढ़ जाते हैं कार्य प्रवर्धनाद बीज प्रवृद्धि परिदृश्य कार्य की वृद्धि से कारण की वृद्धि हो जाती है ऐसा देखा कार्य को बढ़ाने से कारण बढ़ता रहेगा ऐसा देखा हुआ है कार्य प्रवर्धनाथ बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते, बीज माने कारण बीज का अर्थ कारण है तो कार्य की वृद्धि से कारण की वृद्धि लेकर चलिए उतने इस साल आपने एक मुट्ठी धान डाला था खेत में थोड़ी जगह में फैला हो अब अगले साल पूरे के पूरे डालेंगे तो क्या करेंगे ज्यादा खेत में जाएगा तो ज्यादा बीज बन जाएगा फिर आगे जाकर के कार्य की वृद्धि से कारण की वृद्धि होती है यह है कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्य दे कहा कार्य के बढ़ने से उसके जो बीज है ना उसकी भी वृद्धि देखी गई है कारण बढ़ जाता है तो अब क्या करना और कार्य कार्यनाशात बीज नाशा कार्य कोई नाश कर देंगे तो बीज नाश होगा ये भी एक उपाय है कार्य के नाश से बीज नाश हो जाता है जैसे केले का फल आ जाता है ना फल काट के आप खाएंगे पौधा भी चला जाएगा कार्य के नाश से कारण का भी नाश होता है कारण पौधा था संभव फल लेंगे उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा कार्य कार्यनाशात बीज नाश कार्य नाश से बीज नाश होता है ये देखा अनु विद्रेक देखा कार्य के बढ़ाने से कारण बढ़ता है और कार्य को नाश कर देने से कारण का नाश होता है इसलिए प्रयत्न कहाँ करना चाहिए सबसे पहले कार्यनाश न करना चाहिए भाई ये कार्य कम करे जितने इधर प्रवृत्ति फैलाएंगे उतने संस्कार बढ़ता रहेगा संस्कार बढ़ते जाना है और तो होना कुछ नहीं है बाह्य प्रवृत्ति के यहाँ कार्य कहा हुआ है उसको बढ़ाने पर संस्कार बढ़ता जाएगा आप में और कभी तृप्ति तो होनी नहीं है हर चीज में उन्नति उस विषय में उन्नति करने के लिए बढ़ोत्तरी की इच्छा होती है यही होता है बढ़ोतरी की यहां तक मशान में जो लकड़ी बेचने वाला व्यक्ति बैठा हुआ होता है ठेकेदार वो किसकी इच्छा करता है ज्यादा मुर्दा आए हमारे ज्यादा मर जाए जो तो हमारे व्यापार तो तभी चलेगा ना ज्यादा मुर्दा आएंगे तो हमारी लकड़ी ज्यादा जाएगी अपने अपनी मांग होती है वृद्धि के लिए ऐसे चाहिए ना वहां जो मसान में लकड़ी बेचने वाले की इच्छा हमेशा यही होती है कि लकड़ी ज्यादा बेच रहा है अपनी बढ़ोतरी चाहेगा लकड़ी ज्यादा बेचने का मतलब क्या होता है वहां मुर्दा ज्यादा आए तब लकड़ी बिकेगी तो हमेशा ही प्रार्थना करता है ज्यादा मुर्दा आ जाए कल तो दस ही आए थे, आज पंद्रह आ जाए तो कार्य के वृद्धि से कारण की वृद्धि देखी जाती है और कार्य के नाश से कारण का नाश देखा जाता है इससे पहले कार्य नाश का निरोध करना चाहिए बाह्य प्रवृत्ति बाह्य प्रवृत्ति जितने बढ़ाएंगे इधर संस्कार ज्यादा बढ़ता जाएगा प्रवृत्ति है बाह्य प्रवृत्ति ये कार्य है संस्कार कारण है तो प्रवृत्ति ज्यादा जिसने बढ़ाया उसके संस्कार ज्यादा रहेगा तो कार्य बढ़ाने से इधर संस्कार बढ़ेगा और प्रवृत्ति कम करेगा जो उसके पास संस्कार कम होगा इसलिए पहले प्रवृत्ति को रोकना चाहिए बाह्य प्रवृत्ति को रोकना चाहिए साधक जीवन में ये बोलना चाह रहे हैं कार्य ही बाह्य प्रवृत्ति है इसी को रोकना चाहिए वो रोकेंगे तो संस्कार क्षीण होता जाएगा जितना इधर प्रवृति बढ़ाएंगे कोई अंत तो होता नहीं कि प्रवृत्ति ऐसी है जैसे अग्नि को बुझाने के लिए कोई घी डालता रहे और धकना है उसने प्रवृत्ति का अंत होना नहीं है और धकना है अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझने वाली नहीं और ज्यादा धकना है वैसे यहां भी जितना आपको मिलता जाए प्रवृत्ति आप अगर रोकेंगे नहीं कभी अंत होने वाली नहीं है प्रवृति बढ़ती रहेगी तो बाह्य प्रवृत्ति के आप कम करेंगे तो संस्कार कम हो जाएगा इसलिए पहले प्रवृति को रोकना चाहिए ये बोलते हैं कार्य प्रवर्धनाद बीज प्रवृद्धि परिदृश्य थे कार्य की वृद्धि से बीज माने कारण की वृद्धि देखी गई है और कार्य कार्यनाशाद बीज नाश और कार्य का नाश कर देने से कारण का नाश देखा हुआ है इसलिए तस्माद कार्य निरोध है पहले कार्य का निरोध करवाओ कंट्रोल करो प्रवृत्ति को कम करो वहां से आरम्भ करो अगर आपको अंतर्मुखी वृत्ति में जाना है अद्वैत भाव में पहुंचाना है आत्मसाक्षात्कार करना है तो प्रवृत्ति से आरंभ करना पड़ेगा उसको निरोध करना होगा सबसे पहले वहां से चल पढ़ो प्रवृत्ति को निरोध करो ये कहा जो जो संत लोग परोपकार कार्य करते हैं अब वो परोपकार भी ऐसा है ना जब आत्मबुद्धिकाल में पहुंच गया तो वहाँ परोपकार भाव भी नहीं हो पाता है वहाँ तो अद्वैत दृष्टि में रहेगा तो कैसे पहुंचेगा तो उसके लिए तो पूर्व में तो कर्म करने को बोला हुआ है इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का हो पुण्य कर्म के कारण क्या होगा पापनाश होगा पापनाश होने के अंतर्गत शुद्ध होगा अंतकर्ण शुद्ध होने से ये धाराएं आएगी कब? हम ब्रह्माष्टमी तब आने वाली है चाहे इस जन्म का कर्म हो चाहे पूर्व जन्म का कर्म हो शुभ कर्म की जरूरत है शुभ कर्म का जरूरत है किंतु ज्ञान के बाद में कर्मों का जरूरत नहीं ज्ञान से पहले आवश्यको नहीं तो कर्म ही नहीं उसके होना ही नहीं वहां अगर भी करे तो उसको अहंकार पूर्वक नहीं।, नहीं है ना फिर भी उसमें वो लेपायमान नहीं होगा अगर उसके शरीर से कुछ होता भी है तो कर्म उसको छू नहीं सकता होता है कर्म ना हाँ वही तो उसको, उसको छू नहीं पाता वो कर्म क्यों अहंकार नहीं है उसमें अहम करो भी ये भावना नहीं है एक से कर्म एक व्यक्ति कर्म करता है और एक से कर्म होता है दो तरह की बातें होती है माने विमान पूर्वक जो होगा वो कर्म करने वाला होता है क्या होगा मैं अधिकारी हूं मेरे कर्म है ऐसा और एक कर्तव्य कर्तव्य बुद्धि से करता है केवल उसे होता है कर्म जैसे पत्ते में भी कर्म होता है पत्ते में अहंकार नहीं है उड़ता है ना वो भी क्रिया तो हो रही है ज्ञानी का कर्म उस प्रकार अगर लोक दृष्टि से देखा जाए तो अहंकार वहां नहीं है केवल हो जाता तो उसे उसको लेवायमान नहीं ऐसा है कहा यहां पहले बाह्य प्रवृत्ति को व्यक्ति को रोकना चाहिए का कार्य को रोकना चाहिए कार्य प्रवर्धनात्थ बीजा प्रवृत्ति परिदृश्य कार्य के बढ़ने से बीज बढ़ता देखा गया माने कारण बढ़ता देखा गया और कार्य के नाश से बीज नाश देखा गया इसलिए क्या करना तस्मात कार्यम निरोध पहले बाह्य प्रवृत्ति को रोको प्रवृति को रोको ये कहा आगे अभी दिखाते हैं ना तो वासना और प्रवृति यही कारण भाव दिखाना चाह रहे हैं संस्कार और प्रवृत्ति प्रवृत्ति और संस्कार ये दोनों कारण बनते हैं दोनों कार्य बनते हैं ऐसी स्थिति में है दोनों क्यों संस्कार होगा तो प्रवृत्ति होगी प्रवृत्ति से फिर संस्कार पैदा होगा ये रात और दिन जैसे चलते हैं कर्म और संस्कार में एक के बाद एक एक के बाद एक होता है कर्म उसके बाद संस्कार संस्कार के बाद फिर कर्म कर्म के बाद फिर संस्कार ऐसा चलता है दोनों कार्य बन जाते हैं दोनों कारण बन जाते हैं ऐसे ही चलता है उसका निमित्त वो है उसका निमित्त वो है कर्म क्यों करता है संस्कार होने से संस्कार क्यों होता है कर्म करने से एक दूसरे के पोषक बन के चलते हैं ये तो यही कहते हैं आगे वासना वृद्धिता कार्य बासना। बासना कार्य वृद्धिया च वासना वर्धते सर्वथा पुंस संसारो न निवर्तते बासना वृद्धि कार्य कार्य वृद्धिया चासना वर्धते सर्वथ पुंसारो ना कार्य बासना माने संस्कार के बढ़ने से कार्य बढ़ेगा क्यों वो तो कार्य कराने वाला संस्कार होता है भीतर में ना ऐसा करूं ऐसा करूं करके इच्छा पैदा होता है क्यों पैदा होती है वो संस्कार है पहले किया था वो संस्कार धक्का देता है तो वासना के बढ़ जाने से संस्कार के बा, बासना माने संस्कार संस्कार के बढ़ने से क्या होगा कार्यम कार्य होता है प्रवृत्ति तभी होगी ना कोई भी प्रवृत्ति तब होगी संस्कार बढ़ने से और कार्य वृद्धि वासना और कार्य की प्रवृत्ति के बढ़ने से संस्कार बढ़ेगा एक दूसरे के पोषक होते हैं ये संस्कार से प्रवृत्ति हुई प्रवृत्ति से पुनः संस्कार बनेगा वो और अनादि काल से चल रहा अभी जो प्रवृत्ति हुई है इसके पहले वाले संस्कार से और वो संस्कार उसके पहले वाले प्रवृत्ति से और वो पहले वाली प्रवृत्ति उसके पहले वाले संस्कार से फिर वो संस्कार उसके पहले वाले प्रवृत्ति से और ये अनादि है अनाधिकाल से चल रहा प्रारब्ध प्रारब्ध प्रारव्द, तो एक बन के आएगा कोई कर्म का ही संस्कार होता है इच्छा नहीं है फिर भी प्रारब्ध उसको करा रहा है संस्कार है वो संस्कार है जबरन कराता है अभी आप सत्संग करने के बाद विचार आ गया है ठीक है चलना है ऐसा है लेकिन उसका प्रारब्ध ऐसा उसको करना है करा तो उसका जो पूजनों का प्रवृत्ति है वही उसको अभी यहाँ पर संस्कार रूप से करा रहा है वो तो संस्कार रूप में है वो पहले वाला प्रवृत्ति या संस्कार रूप में है तो अभी प्रवृत्ति के कारण वो है क्योंकि संस्कार के बिना प्रवृत्ति नहीं होती है यहां तक कुछ लोग पुनर्जन्म नहीं मानते मुसलमान आदि नहीं मानते किंतु पुनर्जन्म मा, युक्ति ऐसी बताती है पुनर्जन्म माने बिना सिद्ध नहीं तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता पुनर्जन्म है कैसे है एक बालक पैदा होगा चाहे पशु का हो चाहे मनुष्यों का हो एक बच्चा पैदा हुआ है तो वो जो पैदा हुआ बालक को अब आहार की जरूरत होगी ठीक है वहाँ आहार दुग्ध ही आहार होता है और कोई आहार होता नहीं है दूध होता है भगवान ने बना दिया है ऐसा माता के स्तन में इतना नरम नरम स्तन है उसमें बहु, बहुत जितना मिठास चाहिए जितना गर्म चाहिए उस अनुपात को हम अपने इसमें पतीले में गर्म नहीं कर पाएंगे उस अनुपात का दूध होता है अगर ज्यादा गर्म होगा वो अभी का शिशु मर जाएगा उस सारी चमड़ी जल जाएगी और ज्यादा ठंडा होगा कीड़े पड़ जाएंगे पेड़ पे पेड़ फूलेगा कर, दर्द करेगा किन्तु उस अनुपात का दूध वो परमात्मा ने तैयार कर दिया है वो उसी के लिए है किन्तु चलो मनुष्यों के यहां बच्चे के मुख में स्तन को डाल देते हैं इतने काम होता है ना और तो कुछ नहीं होता है बच्चा खींचता है उसको और घुटन लेता है तो वो जो बच्चे के दूध के घुटन लेने के लिए प्रवृत्ति हो रही है प्रवृत्ति है प्रवृत्ति कैसे हो गई एक बार पीने के बाद तो उसको स्वाद मिल जाएगा दूसरी बार प्रवृत्ति हो जाएगी किंतु पहले पहले बार जो घुटन लेता है बच्चा दूध का जो घुटन लेना है उसी को करना पड़ेगा क्रिया तो ये प्रवृति कैसे हो गई एक प्रश्न होगा हो गया उसमें ये दूध पीने से इष्ट साधनता बुद्धि आनी पड़ेगी वहां इष्ट साधनता बुद्धि आए बिना किसी की प्रवृत्ति होती नहीं है इतने अंश समय बच्चे को ज्ञान होता है वहां इरम मदिष्ट साधन ये दूध मेरे लिए इष्ट साधन है क्यों जिस अवस्था में अभी बालक है इसके पहले भी वो बालक बना हुआ था वो उसका संस्कार उसके अंतकरण में था वो जग गया इतने काल पहले जन्म के जो बालक बना का संस्कार जग गया उस दिन उन कालों में मैं दूध पीने से मेरे काम हुआ था अभी भी दूध पीना पड़ेगा इष्ट साधना बुद्धि आ जाती है उसकी संस्कार है वहां तभी वो दूध पीता है नहीं तो अभी तक पिया ही नहीं एक बार पीने के बाद तो स्वाद मिल जाएगा आगे तो फिर पीता रहेगा वो अलग बात है किन्तु तो शुरू शुरू में जो पीना माने घुटन लेना होता है तो वो संस्कार जग जाता है उसका दूध पीने का संस्कार पहले जन्म में जो दूध पिया हुआ था ना बालक पने में वो संस्कार अंधकरण में है वो वो जग जाता है ये उद्बोधक क्या बनाया हाँ वह शरीर बन गया ऐसे ही शरीर काल में दूध पिया था ये शरीर अभी उद्बोधक बन गया ये बच्चा बना उस काल में जग जाता है संस्कार संस्कार रहता है सब तो संस्कार से प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति से संस्कार होता है ये कहा बासना कार्यम बासणा माने संस्कार है उसके वृद्धि से कार्य बढ़ जाता है प्रवृत्ति बढ़ जाती है और कार्य वासना, प्रवृत्ति के बढ़ने से संस्कार बढ़ जाता है जितने ज्यादा प्रवृत्ति करेंगे उतने ज्यादा संस्कार बनेंगे बरदते बढ़ता है इसलिए सर्वथा पुंस संसारों नंद दे बरदते ऐसी स्थिति में जब चक्कर में पड़ेगा तो किसी भी प्रकार से संसार की निवृत्ति नहीं हुई संसार में भटकता रहेगा संस्कार बना तो धक्का दिया प्रवृति में लग गया प्रवृत्ति में जितने धक्का में पड़ा उसे फिर संस्कार हो गया तो उसके संसार की निवृत्ति नहीं इस तरह से तो अब क्या करना होगा कहें न कह से रूकावट करना शुरू करेगा तब काम होगा तो प्रवृत्ति को पहले रोकना पड़ेगा यही कहना चाहेंगे आगे संसार बंद विच्छि तद्वयम प्रदहित बासना वृद्धिरेताभ्याम चिंतया क्रियया बही संसार बंद विच्छि तद्वयम प्रदहेत वासना वृद्धि रेता ध्यान चिंतया क्रियया संसार बंध विच्छिदे जो संसार रूपी बंधन है उसको विच्छेद करना जो चाहता है अब मैं अपने स्वरूप में चला जाऊं अपने स्वरूप में बैठूं संसार नहीं चाहिए ऐसे भाव में जो गया हो विरक्त तो हो संसार को छोड़ना वही चाहेगा जो विरक्त तो होगा तो संसार बंधन को विच्छेद भिच्छे, के लिए यति मैने प्रयत्नशील व्यक्ति को यति बोलते हैं ये भी प्रयत्नशील भीतर वाला प्रयत्न करने वाला को यति बोलते हैं बाहर वाले को प्रपंच बोलते हैं उधर ये भी प्रयत्न तो होता है ना आत्मवेत्ता पुरुष का प्रयत्न है कि नहीं भीतर के तरफ तो प्रयत्न उनका अंतर्मुखी वृत्ति बना रहा है काम कर रहा है बाह्य प्रयत्न होगा तो प्रपंच ही कहेंगे और भीतर के प्रयत्न करने वाले को यती बोलते प्रयत्न तो होगा उसका भी बौद्धिक प्रयत्न चल रहा है उसका शारीरिक प्रयत्न नहीं है बैठा हुआ दिखता है किन्तु बौद्धिक प्रयत्न तो चल रहा है तो उसको यति बोलते हैं तो वो यति जो है प्रयत्नशील व्यक्ति क्या करे संसार बंधन के छेद के लिए तद्वयम प्रदहित उन दोनों को जला डाले उन दोनों कौन संस्कार और प्रवृत्ति। दोनों, दोनों को जला डाले दोनों को जलाना होगा विचार से जलाना पड़ेगा उसको क्यों संस्कार रहेगा तो प्रवृत्ति कराएगा प्रवृत्ति होगी तो फिर संस्कार पैदा कर देगी ये दोनों ऐसे हैं ये इसलिए संसार बंध विच्छिप्त संसार रूपी जो बंधन है जन्मवरण जराधित जो संसार उसके विच्छेद के लिए तद्वयम यति प्रदय उन दोनों को संस्कार और प्रवृत्ति दोनों को जला डाले जलाना माना आग तो लगना नहीं है वहां विचार से जलाना पड़ेगा वो आग से जलने वाला तो है ही नहीं तो प्रदहे थी, थी उसको जलाए क्यों एताभ्याम चिंतया क्रियाया बहि बासना वृद्धि कहते यही दोनों वासना को बढ़ाने वाले दो साधन होते हैं विषय चिंतन और प्रवृत्ति जिससे क्या होता है बासणा बढ़ जाता है चिंतया माने विषय चिंतन और क्रिया बहि क्रिया बाहरी जो क्रिया है आपकी प्रवृत्ति है इन दोनों से एताभ्याम ये दोनों से बासना वृद्धि भवती होगा वासना की वृद्धि होती है संस्कार की वृद्धि होती है मैंने विषय चिंतन करा किया तो संस्कार बढ़ेगा बाह्य प्रवृत्ति हुई तो संस्कार बढ़ेगा तो इसलिए ये दोनों को काते कहा ये बढ़ने का साधन यही है विषय चिंतन और बाह्य क्रिया बाह्य प्रवृत्ति इनसे बासण संस्कार बढ़ता है ऐसा आगे ताब्याम प्रवर्धम आसा सूते समस्तिरात्म प्रयाणच क्षयोपा सर्वस्थास्र्वदाव ब्रह्मवलोकनम सर्वाव भाषण दाढ़ त्रय लयमस्मते कहते देखो ये जो बाह्य विषयों का चिंतन और बाह्य जो प्रवृति ये दो तो बासणा को पैदा कर देती और बासना फिर क्या करेगा संस्कार कोई फिर विषय चिंतन कराएगा और फिर बाह्य प्रवृत्ति कराएगा निष्ठा निष्ठा चिंतन होगा प्रवृत्ति कराना है उसमें ये तीन चलते रहते हैं संस्कार अब कौन पहले ये कहना बनता नहीं है अभी जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है इसके पूर्व संस्कार से और वो पूर्व संस्कार उसके पहले वाली प्रवृति से और वो पहले वाली प्रवृत्ति उसके पहले वाले संस्कार से सबसे पहले कहना बनेगा ना अनाधि यही है कि परंपरा इनकी अनादि है जैसे बीज और वृक्ष की अनादि परंपरा होती है क्या होती है बीज पहले होता है कि वृक्ष पहले होता है एक प्रश्न आ तो क्या उत्तर देंगे पहले गाना नहीं बनता कि बी माने जो अभी वृक्ष बना हुआ है इसी वृक्ष के बीज से ये वृक्ष नहीं बना है इसके पहले वाले कोई वृक्ष था उसमें लगा हुआ बीज से ये वृक्ष बना है। अभी वमान वक्ष का बीज कारण है और बीज कहां से आए वृक्ष बिना कहते ये वृक्ष से नहीं वो बीज उसके पहले वाले वृक्ष का बीज है और वो वृक्ष कैसे बना कहते उसके पहले भी बीज था दूसरे वृक्ष में था बीज फिर वो बीज पूर्व वृक्ष से फिर वो पूर्व वृक्ष पहले वाले बीज से ऐसी परंपरा चलती है अनादि दोनों उत्पन्न होने वाले बीज भी पैदा होता है और वृक्ष भी पैदा होता है दोनों पैदा होते हैं जो तो वृक्ष में बीज पैदा होता दिखाई देता है और बीज से वृक्ष पैदा होता दिखाई देता है किंतु यही वृक्ष से यही बीज पैदा होता नहीं है ये जो अभी वृक्ष है इसके पहले वाले बीज से बना है और पहला वाला बीज उसके पहले जो वृक्ष था उससे बना है तो अनादि अनादि परम्परा में जाते बीज वृक्ष के संबंध वैसे ही वासना और प्रवृत्ति का भी ऐसे अनादि परंपरा बन जाती है वर्तमान में जो प्रवृत्ति है पूर्व वासना के कारण पूर्व वासना उसके पहले वाली प्रवृति के कारण प्रवृति के बिना संस्कार नहीं होना है संस्कार के बिना प्रवृत्ति नहीं ऐसे ये चलते रहते हैं ये कहा ताब्याम प्रवर्धम ये दोनों से माने संस्कार को मजबूत करने वाले होते हैं विषय चिंतन और बही प्रवृति बाह्य प्रवृत्ति ये दोनों संस्कार को मजबूत बनाने वाले होते हैं उन दोनों के द्वारा जो बड़ी हुई वासना है ताब्याम माने विषय चिंतन और बाह्य क्रिया ये दोनों के द्वारा जो बड़ी हुई वासना है सा माने वासना सूते संस्कृति आत्मा वो वासना क्या करती है इस आत्मा को संसार पैदा कर देती है जो प्रवृत्ति और विषय चिंतन के द्वारा बड़ी हुई जो वासना है संस्कार है वो क्या के इस आत्मा को संसार देने का काम करता है सूते माने पैदा करता है संस्कृति आत्मा ना इस आत्मा को संस्कृति माने संसार संसार पैदा कर संग प्राण पर शवे आदादी का धातु सूते दिवादी वाला को सुते बोलते हैं ये आजादी का है सूते प्रवृत्ति क्या है ये प्रवृत्ति और विषय चिंतन ये दोनों से बासना बढ़नी है उस बासना क्या काम करती है ये आत्मा को संसार देने के लिए संसार पैदा कर देती है बासना ने कहा और त्रय अब ये तीनों जब तक रहेंगे तब तक मोक्ष मिलना नहीं है विषय चिंतन प्रवृत्ति और विषय चिंतन प्रवृत्ति से संस्कार फिर संस्कार रहेगा तो पुनः विषय चिंतन फिर प्रवृत्ति फिर संस्कार फिर विषय चिंतन फिर प्रवृत्ति ये चलना है एक के बाद एक एक -के, के बाद चलना तो फिर ये तीनों का नाश का उपाय क्या है जब तक ये रहेंगे तब तक संसार मिलना है तब कहते हैं त्रयाम च क्षयोपाय ये तीनों का नाश का उपाय भी है प्रवृत्ति भी हो विषय चिंतन भी ना तो हो संस्कार भी न हो समाप्त हो जाए जलाने के अग्नि है एक अग्नि है ये खाना पकाने वाले अग्नि से तो जलेंगे नहीं है ये दूसरे प्रकार की अग्नि है ज्ञान अग्नि जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं जिसको ज्ञान अग्नि कहते हैं ऐसे अग्नि इसके नाश करना हो तो आत्मचिंतन में लगो वही अग्नि है ये कहते हैं आगे उधर चले जाएंगे सब समाप्त तो हो जाएंगे दूसरे देश में चले गए यहाँ के अल्लाह गुला से हम अलग होंगे बस सीधी बात है अगर यहां के हल्ला गुल्ला से आपको नफरत है तो थानांतर थानांतर थानांतरित तो होना पड़ेगा यहीं रहते रहते और हल्ला गुल्ला सहन करना ही पड़ेगा आपको प्रवृत्ति भी बनी रहे और विक्षेप भी बने रहे आत्मज्ञान भी ऐसा संभव नहीं है अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो इस देश को छोड़ना पड़ेगा जिस देश में अभी बैठे हैं मानी शरीर में बैठे हैं ना इससे थोड़ा उठना पड़ेगा ये कहते हैं ये तीनों का उपाय नाश का उपाय प्रयाणाम का क्षयोपाय बाह्य प्रवृत्ति है विषय चिंतन और बासना ये एक दूसरे के बाद एक दूसरे हो रहे हैं ये इनका नाश का उपाय क्या है कहते हैं सर्वावस्था सर्वदा हर प्रकार से हर काल में किसी भी परिस्थिति में हर परिस्थिति में सर्वावस्था सुबह अवस्थाओं में चाहे आप बालक हों जवान हो बूढ़े हों किसी भी अवस्था में हों सभी अवस्थाओं में और सर्वदा माने सभी काल में दिन में भी रात में भी हमेशा क्या करें सर्वत्र ये नहीं कि यहां करे वहां न करे नहीं सभी जगहों में जहां भी आप पहुंचेंगे सर्वत्र हर प्रकार से क्या करें सर्वम ब्रह्म मात्र अवलोकनम ब्रह्म चिंतन करना ये सब कुछ ब्रह्म है ब्रह्म में इसको बाध कर देना ब्रह्म रूप में रहना आत्म रूप में रहना ये करेंगे तो ये तीनों नष्ट होगा संस्कार भी नष्ट हो जाएगा बाह्य प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी और विषय चिंतन भी नष्ट हो जाएगा यही ब्रह्मचिंतन करना होगा उपाय यही है ज्ञान आग्री है विषय चिंतन को अभाव करना हो तो ब्रह्मचिंतन करो थोड़ा सा परिवर्तन करो अपने को बदल दो स्थान छोड़ दो ब्रह्मचिंतन में लग जाओ ब्रह्मचिंतन बोलो वो तो ये छूट जाएगा ये छूटना माने विनाश हो गए ब्रह्म मात्र बोलो कनम सदभावासनाद्यात ब्रह्म भाव की जो संस्कार दृढ़ हो जाए ना अहम ब्रह्मास्मि जैसे अभी एक दृढ़ संस्कार है मैं एक मनुष्य हूं कोई हिला नहीं पा रहा कितने दिनों से शास्त्र बोल रहा भाई तू मनुष्य नहीं है फिर भी बोलता है नहीं मैं तो मनुष्य हूं इतना मजबूत संस्कार है आपको जब पैदा ये शरीर जब पैदा हुआ उस काल में लोग न सिखाते ना कहते तू तो बकरी है बकरी है तो आज वही मान लेता है भरा तो गया है भरा हुआ है कुछ तो सिखाने वाले हो गए तो मनुष्य है वो तो भैंस है ऐसा करके भैंस की व्यावृति कर दी वो गाय है तू तो? मनुष्य है कई बार बोल रिपीट करते करते उसने भावना बना ली मैं मनुष्य हूँ मनुष्य तो बनाई हुई भावना है ये किन्तु इतना मजबूत हो गया है आप हाँ अब कोई हिला नहीं पा रहा है शास्त्र भी कुछ ने काम नहीं कर पा रहा है ऐसी स्थिति में हो गए तो जितनी दृढ़ता अभी मैं मनुष्य हूं काने में हो उतनी दृढ़ता इधर आ जाए हम ब्रह्माष्टमी में में आ जाए वासना सद्भाव वासना दार सद्भाव ब्रह्म भाव ब्रह्मचिंतन की संस्कार बढ़ जाने से दृढ़ हो जाने से मानी हर परिस्थिति में ऐसी स्थिति हो कि मैं मनुष्य हूं मैं, क्या मैं ब्रह्म हूं ये आ जाए भाव ये काम नहीं चलेगा कभी ब्रह्म हो कभी मनुष्य हो काम नहीं आता कहते हैं एक जगह कहानी सुनाते हैं एक रामलीला हो रही थी और रावण जो चाहिए थोड़ा तगड़ा आदमी चाहिए एक बनिया था मोटा तगड़ा उसको कहा भाई रावण का पाठ आपको खेलना पड़ेगा तो आपको मुकुट पहनाएंगे बनाएंगे गद्दी में बैठाएंगे वहां पुरुष में बैठाएंगे अच्छा लगा ठीक है बोला बनिया ने तो रावण का पाठ खेलता पा गया माने राम को गाली देना ये करना वो करना बाढ़ छोड़ना ये जो होता है लीला में जो कराते हैं तो मैं लोग बोल रहे हैं रावण आ गए रावण आ गए बोल रहे हैं रावण रावण रावण रावण हो गया वो पाठ चलता रहा और जो आखिर दिन क्या होता है रावण को जलाने की दिन आ जाते है तो उसको पहले मारना होता है मारने का प्रसंग जब आ गया लक्ष्मण जी राम जी एक तरफ आये पहले तो लड़ाई चलती रही सेना आदेश देते समय तब मैं लंकेश कर रहा था वो सेना को आदेश देते समय मैं लंकेश था बोलता था किन्तु अब स्वयं जब राम के साथ में लड़ाई के प्रसंग आ गया इधर से भी बाढ़ चला उधर से भी बाढ़ चला चला चलता रहा बाद में उसके नाभि में अमृत कुंड है वहाँ बाढ़ मारो उसको मार डालो जो बोला रावण जब बा... राम बाढ़ छोड़ने लगे उसको लगा सचमु जी बाढ़ छोड़े मुझे मार देगा डर लग गया जो रावण बना वो कहता है ना मैं रावण नहीं हूं मैं तो हम गली का बनिया हूं मैं दृढ़ नहीं है मैं मैं बनिया हूं जो मरने का प्रसंग आया तो बोलता है मैं मैं रावण नहीं मैं तो मनुष्य हूं बनिया हूं मैंने मार मैं कहीं मारने दे डर लग गया उसको तो ऐसा ऐसे काम नहीं चलेगा दृढ़ होना चाहिए कहते हैं सद्भावना सद्भाव वासना दार जो ब्रह्म भाव है आत्मभाव है उस संस्कार की दृढ़ता से तत्म लय अश्न वो तीनों पहले वाले संस्कार विषय चिंतन प्रवृत्ति तीनों लय को प्राप्त हो जाए अगर इधर दृढ़ आ जाए ब्रह्म भाव दृढ़ हो जाए ये तीनों चले जाएंगे तो इनको मारना है तो यही उपाय है विषय चिंतन हटाना हो और प्रवृत्ति हटानी हो संस्कार को हटाना हो तो ब्रह्मचिंतन में लग जाओ ई उपाय है और कोई नहीं कहा सदभाव बासना हल्का फुल्का काम नहीं चलेगा दृढ़ होना पड़ेगा जितने अभी मैं मनुष्य हूं आप पूर्ण रूप से शक्ति लगा करके बोलते हैं ऐसे हर परिस्थिति में मैं ब्रह्म हूं ऐसे बोलने की शक्ति आ जाए तब वो संस्कार दृढ़ हुआ समझना अभी जितना ये है ना मैं मनुष्य हूं कोई भी हिला नहीं सक रहा आपको इतनी मजबूती उधर आ जाए कहा ब्रह्म भाव मैं एक ब्रह्म हूं ऐसा भाव आ जाए तब ये तीनों नष्ट हो जाए सनसुजातीय एक महाभारत में एक ऋषि हैं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आते हैं सनसुजाती नाम की ऋषि वो कहते हैं देखो एक व्यक्ति इच्छा न करने पर भी मुक्त हो जाएगा ऐसे व्यक्ति है चाहे वो नचा है तब भी मुक्त होगा कैसा देहात्म ज्ञान देहात्म ज्ञानवज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्यव भवेद्य सन्य सन ऋषि का कहना है धरत राष्ट्र को सुना रहे हैं वहां देह में जितनी तगड़ी आत्मबुद्धि तुम्हारी अभी है देहात्म ज्ञान अवज जितने देह में ज्ञान आत्म आत्मबुद्धि हो रही है जितने मजबूती है ऐसे ज्ञान देहात्म ज्ञान को बाध करने वाला आत्मा में ये बुद्धि पैदा हो जाए क्या देहात्म ज्ञान अवज ज्ञान जैसे देह में मैं एक शरीर मनुष्य हूं मैं मनुष्य हूं करके जितनी भावना दृढ़ है तुम्हारे पास इस भावना को बाध करने वाली बुद्धि आत्मा में पैदा हो जाए मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं ऐसा पैदा हो जाए देहात्म ज्ञान को बाध करने वाला आत्मा में पैदा हो जाए मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं ऐसे बुद्धि पैदा हो जाए किसी को तो कहते हैं आत्मनी एवं भव्य जैसे ऐसे जितने देह में दृढ़ बुद्धि है वैसे आत्मा में दृढ़ बुद्धि हो जाए वो आत्मा में दृढ़ बुद्धि होगी तो देहा में दृढ़ बुद्धि का बाद है वो जिसको नाश करने वाला है वो तो वो जिसको हो जाए सा नित्सन अभी मुझे वो इच्छा न करता हुआ भी मुक्त हो जाएगा ऐसा कहा होगा इतनी दृढ़ता चाहिए बात यह है इतनी मजबूत संस्कार लाना पड़ेगा सब काम चलेगा ये कहा तो तीनों का नाश करना हो तो यही उपाय है आत्मचिंतन में लग जाओ यही उपाय है कई तीनों नष्ट हो आगे क्रियानाशे भवे चिंता नाशो अस्मा नासोस्माद्वासनाक्षयः क्रियानाशे भवचिताक्ष मोक्ष क्रियानाश बाह्य प्रवृत्ति को नाश कर देने पर जितने जितने आप बाह्य प्रवृत्ति को हटते जाएंगे कम करते जाएंगे क्रिया क्रियानाश चिंता नाशो भवे विषय चिंतन का अभाव हो जाएगा प्रवृत्ति का कम करेंगे तो विषय चिंतन कम हो जाएगा प्रक्रिया बता रहे क्रियानाश मानी बाह्य प्रवृत्ति का नाश कर देंगे आप तो चिंता नाशो भगवे चिंता का नाश होगा विषय चिंतन का अभाव हो जाएगा और विषय चिंता अस्माद मैंने विषय ये चिंता नाशा विषय चिंतन के अभाव से क्या होगा वासना का क्षय होगा ये नियम है पहले प्रवृति स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना पड़ेगा संस्कार नाश करने के लिए पहले विषय से चलो विषय का अभाव करो प्रवृति कम करते चलो तो क्या होगा चिंतन कम होगा चिंतन कम होगा तो संस्कार कम होगा ऐसे चलते जाएगा तो बाह्य विषयों से आपको रोकआउट लाना पड़ेगा ये कहा क्रियानाशे चिंता नाशो भवेद क्रिया के नाश माने बाह्य प्रवृत्ति के नाश से विषय चिंतन का नाश होगा और अस्माद माने विषय चिंतन के नाश से बासना क्षय बासणा का नाश होगा और जो बासना का नाश है ना उसी को मोक्ष बोलते हैं जीवन मुक्ति उसी का नाम है वासना प्रक्षयोक्ष बासना का क्षय हो जाना संस्कार का क्षय होना ही मोक्ष है मोक्ष और कोई चीज नहीं यही ये मोक्ष सा जीवन मुक्ति ऋष्य बासना के अभाव जो होना यही जीवन मुक्ति कही जाती है संस्कार का अभाव करना के लिए विषयों से आना पड़ेगा विषय में प्रवृत्ति कम करो विषय चिंतन कम होगा विषय चिंतन कम होगा तो संस्कार कम होता जाएगा होते होते नष्ट हो जाएगा जो तो संपूर्ण वासना जब नाश हो तब तो जीवन मुक्ति कहाला ऐसा कहा आगे कहते हैं महाराज बासना ऐसे कैसे नाश करेंगे बासना नाश करूं सोचेगा तो फिर बासना पहले खड़ी हो जाती है जिसको नाश करने की सोचते हैं वो व्यक्ति खड़ा होगा फिर चिंतन चलेगा नाश कैसे करें अरे भाई शत्रु दो प्रकार के होते हैं एक प्रबल शत्रु होता है एक दुर्बल होता है दुर्बल शत्रु हो तो दबोच करके मारना ये प्रक्रिया जैसे चूह आपको बिल्ली मार देती है प्रबल शत्रु हो तो क्या भाग करके उसको उससे दूर हो जाओ उस प्रकार मारना पड़ेगा आप वो जहां बैठे हैं यहाँ तो वो दबोचेगा यानी शरीर भाव में रहोगे तो संस्कार आदि दबोचेंगे दबोचेंगे आपको किन्तु आपको स्थान बदल देना पड़ेगा आत्मा की तरफ जाना पड़ेगा जी कहते हैं सदवासना स्फूर्ति विजृम भण सती यशो बिलीना तो हम आधिवासना अति प्रकृष्टा तरुण प्रभायाम साधु यदवासना स्फूर्ति बिजृंभे सती यशो बिलीना तोहमादि अति प्रकृष्टा प्रभायाम प्रकृष्टाप्युण प्रभायासना मन ब्रह्म वाना सद मे ब्रह्म ब्रह्म के संस्कार जब बढ़े जब उदय हो जाए वो संस्कार अहम ब्रह्माष्टमी ये संस्कार जगे सद वासना स्फूर्ति विजृम बणे सदी मान उदय होने पर विजृम्भ मान उदय हो जाना जब अहम ब्रह्माष्टमी ये वृत्ति उदय हो जाए ये उदय होने पर क्या होगा कि असौ विलीना तु अहमारी वासना तब ये वासना विलीन होगी अहम आदि जो वासना है ना संस्कार मय मय करने की जो ये तब लय को प्राप्त होगा इसको नाश करना हो तो वो वो वासना को उदय करना पड़ेगा अहम ब्रह्मास्मि ये वासना उदय होने पर ही सद वासना मैंने ब्रह्म ब्रह्म संस्कार उदय होने पर ही कृत विजृम तुँ बड़े सदी मैंने उदित होने पर अहम ब्रह्मास्मि में जब पहुंचोगे तब असू वासना अहमादि वासना विलीन ये जो अहम अहम करने वाली जो संस्कार है विलीन हो जाता है अरे आपको इसको हटाना है तो ब्रह्माकार वृत्ति में जाना पड़ेगा ब्रह्माकार वृत्ति में जाने पर यह जाएगा ये कह रहा ये वासना जाएगी कैसे तो एक दृष्टांत से समझाते हैं जब प्रकाश उदय हो जाए ना तो अंधेरा रह नहीं सकते कितना भी घोर अंधेरा हो रह नहीं सकता ओ अहम ब्रह्मास्मि ये जो बासना है ये प्रकाशमय है और ये अहम मनुष्य ये जो है अधेरा रूप है प्रकाश के उदय होने पर अधेरा रह नहीं सकता ये दृष्टांत दे रहे हैं अति प्रतिष्ठा भी प्रभायाम विली साधु यथात मिश्रा अति प्रकृष्टा तमिश्रा अति ये अति प्रकृष्टा को तमिश्रा के साथ में जोड़ना तमिश्रा माने रात्रि अधेरा अधेरा को तमिश्रा बोलते हैं किदन एक तो शुक्ल पक्ष का अधेरा एक कृष्ण पक्ष का अधेरा दो प्रकार के अंधेरा होता है कृष्ण पक्ष का अधेरा अति अंधेरा होता है वहां अति लगता है शुक्ल पक्ष का अधेरा और कृष्ण पक्ष के अंधेरे में तुलना करेंगे तो अति किसमें लगेगा कृष्ण पक्ष अति अंधेरा गाढ़ अंधेरा अति प्रकृष्टाति तमिश्रा अति घोर जो अधेरा है वह भी तमिश्रा माने अधेरा वह भी अरुण प्रभायाम जो सूर्य के किरणे आ जाते हैं क्या आ जाते हैं अरुण माने सूर्य अरुण के प्रभाव में विलीयते साधु हाँ। अच्छी प्रकार से लीन हो जाती है कितने भी बड़े अधेरा हो सूर्य के किरण जब आ जाते हैं तो उसका विलय हो जाता है वैसे यहाँ भी जो तो ब्रह्म वासना है अहम ब्रह्मास्मी ये वृत्ति ये सूर्य के किरण के समान और ये देह में अहम अहम करने वाली वासना अंधेरे के समान जब वो ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो जाती है तो ये वृत्ति खो जाती है जैसे वहां रात्रि खो जाती है तब तो सूर्य के उदय होने पर सूर्य के किरण आने पर कितने बड़ी रात्रि हो कितने बड़े अंधेरा हो खो जाता है वो वैसे ही अहम ब्रह्मास्म वृत्ति आ जाने पर अहम मनुष्य ये वृत्ति खो जाती है तो ये वृत्ति को खोना चाहो और ये वृत्ति संसार देने वाली वृत्ति है और वो मोक्ष देने वाली वृत्ति है हम ब्रह्मास्में इसलिए उस वृत्ति में रहना होगा तमस्तम कार्य मनर्थ जालम अदृश्य तत्युदि दिनेशे सदा दयानंद रसानुभूत नैरास्ति बंधो न तो दुखगंध तमस्तमस्कार्य मनर्थ जालम न दृश्यते दृश्य से सुदिशे तथावयानंदरसानुभूत न गंधा कहते दुखगंध दिनेशे सति सूर्य दिनेश मैं सूर्य दिन का दीर्घ है दिनेश माने सूर्य उस सूर्य इस सब्त में दिनेशे सूर्य के उदय होने पर सूर्य के उदय होने पर क्या फल मिलता है कहते तो दिनेशे उदिते सती तमस तमस कार्य अनर्थ जालम न दृश्य दे आधेरा भी नहीं दिखाई पड़ता है सूर्य उदय होने के बाद अधेरा दिखाई देता है कि नहीं और अधेरे में होने वाला जो कार्य चोरी आदि कार्य वो भी नहीं हो पाता है सूर्य उदय होने पर अनर्थ जो कार्य है तम और तम का कार्य तम में होने वाला कार्य तम माने अंधेरा और अंधेरे में होने वाला जो कार्य चोरी आदि सूर्य के उदय होने पर ये दोनों नहीं हो पाते अंधेरा भी नहीं रह सकता और चोरी आदि भी नहीं हो सकता ये कहा ये दृष्टांत है ये जिस बात को आप समझ रहे हैं वो दृष्टान्त में दे रहे हैं ये तो समझते हैं अगली कड़ी समझेंगे कि नहीं समझेंगे ये तो समझ जाते हैं दृष्टांत तो, तो समझी जाता है सिद्धांत तो में जरा मुश्किल होता है यही है ना दृष्टांत तो, तो सरल बन जाता है हाँ उदय होता है तो अंधेरा भाग जाता है देखा है प्रतिदिन देखा है और अंधेरे तो तो अच्छा तो तो जो भी जो हो अनर्थ जो होना अथवा आपको खड्डे में गिरना आदि अनर्थ होगा क्या होगा रात्रि में एक अनर्थ क्या है आप चलते हैं रात्रि में तो खड्डे में गिरने का अनर्थ वो अनर्थ नहीं होगा सूर्योदय उधर लगाइए आप <laughs> माने आधेरे संबंधी जो अनर्थ होना था वो नहीं होगा सूर्योदय होने पर रात्रि भी नहीं रहेगी और रात्रि में जो भी अनर्थ आपको होता वो नहीं होगा ऐसा है चोरी मात्रा के और भी कई है आधेरे में चलते समय का ठोकर लग जाता अमोह लगता अनर्थ होता वो अनर्थ नहीं होगा अब सूर्योदय होने पर हम का कार्य है ना वो ठोकर आदि लगना अधेरे का कार्य है तो कहते हैं उदिते सभी माने सूर्य के उदय होने पर दृष्टांत है ये तमह स्तमा अधेरा और अंधेरे में होने वाला कार्य ये दोनों के दोनों अनर्थ जालम न दृश्य अनर्थ समुदाय में दिखाई पड़ता अधेरा भी नहीं दिखाई पड़ेगा और अंधेरे में जो कार्य होता है ठोकर आदि लगना जो कुछ होना गिरना और होने पर नहीं होगा ये दोनों नहीं होता ये पक्का हो गया ठीक वैसे ही समझो यहाँ अभी जो अहम ब्रह्मा श्री जो सूर्य होगा कौन जब सूर्य उदय होगा तो यहाँ अज्ञान भी नहीं रहेगा और अज्ञान का कार्य भी नहीं रहेगा अनर्थस भी नहीं रहेगा ये दृष्टांत दृष्टांत हो गया अब तथा माने उसी प्रकार यहाँ समझो अब अद्वय आनंद रसानुभूत अहम ब्रह्माष्टमी सच्चिदानंद आत्माष्टमी इसमें जब चला गया अद्वय रस की अनुभूति काल में द्वैत बुद्धि समाप्त है अहम ब्रह्माष्टमी इसमें बैठा अद्वय आनंद रसानुभूत हो अद्वय जो सुख है उसके रस के अनुभूति काल में माने ब्रह्माकार वृत्ति काल में किस काल में वो ब्रह्माकार वृत्ति है उस काल में न इवास्त बंधो न जो दुख का अंदर न बंधन है जरा आदि बंधन भी नहीं है उस काल में और दुख का नाम निशान भी नहीं है उस काल में दुख और बंधन शरीर भाव में होने पर होता है वो शरीर भाव से ऊपर उठा हुआ है अम में है वो उस काल में न आपका बंधन है जरा मरण आदि बंधन भी नहीं है और दुख का गंध भी नहीं यह अनर्थ भी नहीं माने वह रात्रि के स्थान में बंधन और ये रात्रि के कार्य के स्थान में दुखादि बंधन होने पर दुख होता है ये दोनों तो नहीं है दोनों नहीं है इसलिए सारे प्रयत्न लगा करके आपको अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति में, में रहना होगा इसी वृत्ति में रहना होगा बाकी मैं शरीर हूँ ये भाव ये यदि बनाएंगे आपको दुखी ही रहना पड़ेगा ना सुखने मिलने वाला हमारे तीन प्रकार में से कोई न कोई एक कष्ट सताता ही रहेगा चाहे आध्यात्मिक कष्ट या आधिभौतिक कष्ट या आधिदैविक कष्ट कोई न कोई सताता रहेगा जब शरीर भाव में कोई है और मैं सुखी हूं ऐसा कोई बोलता नहीं आप पूछ के टटोल के देखें कोई नहीं बोलेगा अगर कोई सुखी बोलता है तो बना करके बोलता है बना बात चापलू सुखी होता ही नहीं कभी हम अपने शरीर से ही परेशान होते हैं ये आध्यात्मिक कष्ट होता है और कभी हमारा शरीर तो ठीक है किंतु हमारे जो रिश्ते होते हैं ना वहां गड़बड़ी होने से परेशानी आती है कोई मर गया या कुछ कुछ हो गया हमें दुख होता है या हमने थप्पा लगा दिया है केवल हमारा इष्ट के ही कारण से नहीं शत्रु के कारण से भी दुख होता है शत्रु के घर में उन्नति होने लग जाए या परेशानी होती है मित्र की अवनति परेशानी का कारण शत्रु की उन्नति परेशानी का कारण शत्रु भी दुख देता है मित्र भी दुख देता है सब दुख देने वाले सारे दुख देने वाले तो आध्यात्मिक आदि भौतिक अथवा आकस्मिक घटनाएं के भी हम शिकार होते रहते हैं तो ये तीनों दुखों से मुक्ति नहीं सकती है शरीर में रहे तो दुख रहेगा ही रहेगा अनिवार्य है तो इसलिए आपको सुख चाहिए तो शरीर भाव से ऊपर उठना होगा अहम ब्रह्मास्मि में रहना होगा तभी होगा ये कहा समय हो गया है कहीं रह कहेंगे साधना में प्रमाद नहीं करना प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है ऐसा बोलेंगे आप क्या है बाबा मन क्या करना चाहूँ